ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक संख्या आठ नौ दस ग्यारह अनुवाद एवं तत्पर कृष्ण प्रकाश श्री श्रीमद अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभात स्कोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ज्ञान कल की चर्चा क्लियर हो गयी कुछ प्रश्न है एक एडिशन है कभी ऐसे कुछ बड़ी समस्या दिखती है अर्थात चार नियमों का भंग हो रहा है ऐसी कुछ समस्या दिखती है बड़ी जो हम चर्चा करें सामान्य रूप से दोष नहीं निकालने चाहिए तो कभी ऐसा कभी कुछ बड़ा हो रहा है मान लो कि भगवान को कोई मांस अर्पण कर रहा है है हुआ था नहीं हुआ था के समय एक टेंपल प्रेसिडेंट भगवान को करते रोज प्रभुपात उधर गए भक्तों ने तब तक बताया नहीं कभी जब प्रभुपात को पता चला तो वो टेंपल प्रेसिडेंट ने प्रभुपात को दो दिन तक कमरे में बंद कर दिया प्रभुपत को कमरे में बंद कर दिया पता चल गया प्रभुपात को तो ऐसा <laughs> तो था प्रभुपात तो से ठीक कर दिए चीज़ों सब को सबको बहुत बताया नहीं सहन कर लिए और वो तो भगवान को अर्पण नहीं करने दिया आगे जाके तो ऐसी कोई वस्तु हो रही है या चार नियमों का भंग कर रहे हैं कोई तो वो चीज जो सही प्रतिनिधि हैं, उनको बतानी चाहिए अंदर अंदर चर्चा करने का अर्थ नहीं है उसका जो इसको ठीक कर सकते हैं उनको बताना चाहिए समझ में आ गया ऐसी वस्तु काफी गंभीर है ये चीज तो सीधा निश्चित रूप से पाप कर्म हो रहा है जी हम देख रहे कि समाज से कुछ नुकसान हो रहा है समाज को कुछ विशेष रूप से ऐसी चीज है <laughs> समाज को क्या नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है वो हर एक छोटी छोटी चीज देखने का कर्तव्य आपका नहीं है बड़ा नुकसान हाँ, बड़ा मतलब इस प्रकार का क्योंकि कि कि कि किसी के लिए वो एक नोटबुक का पेज फाड़ करके फेंक दिया नुकसान कर दिया समाज का बड़ा नुकसान है ऐसे बड़ा नुकसान नहीं गिना जाता बड़ा छोटा वो नहीं तो यदि हम उसको व्याख्या नहीं करेंगे तो लोग को तो हर एक वस्तु बड़ी ही लगती है और जो गलती करता है उसको हर एक वस्तु छोटी ही लगती है और जो गलती देखता है उसको हर एक वस्तु बड़ी लगती है तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो कोई वस्तु है जो पाप कर्म हो रहा है पतन हो गया किसी का बहुत समय नहीं हो जाएगा यदि हमसे बड़े किसी को बताने जा रहे थे समय हो गया सर समय हो गया मतलब विलम्ब तो तो हो गया विलम्ब नहीं आपने देखा तो आपने इन्फॉर्म किया नहीं करने तो करने वाले तब तक तो हो गया वो तो अभी वो तो उसको भोगना ना है ना वो आप रोक नहीं सकते रोकने का आपका कार्य नहीं कानून अपना तो तो जी अभी, अभी। प्राँण है। प्राँण है। क्या है ब्राह्मण है और और गौशाला में तलवार लेके जा रहा है हाँ हाँ तो वो तो फिर आपको उधर ही रोकना पड़ेगा वो अलग किसी की हत्या होना अलग बात है नहीं क्यों। जैसे आपने बोला ना ऐसा कार्य है वो तो अभी बताने जाए तो उसमें तो वो, तो वो तो मनुष्य का करते हुए किसी की हत्या हो रही है तो रोकना तो तो किसी की हत्या हो गई उसको रोकना अच्छा ऐसा मत कीजिए राजा किसी को मार रहा है और आप जा करके रोक तो किसी की हत्या हो रही है नियो अच्छा, नियो नहीं नहीं होगी ना ऐसा ऐसा नहीं, अच्छा नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं चाहिए लेकिन यदि ऐसा कोई गाय काट रहा है या कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का कत्ल कर रहा है खून कर रहा है आपके पास शक्ति है तो रोक या शक्ति नहीं है तो एक की जगह दो मर जाएंगे <laughs> समझे शक्ति भी होनी चाहिए ना और ऐसे गाय की हत्या जैसी वस्तु के लिए तो स्वयं को भी दाव पे लगा देना चाहिए तो गौहत्या रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए पूरा इसलिए डंडा होता है हो। पहले ऐसे करते थे एक एक क्या क्या कोई करता होगा पहले गो गौहत्या यदि होती है करने का प्रयास करते पता चलता है तो मारते हैं डंडा पहले होता होगा ना तभी तो नियम है कि गौहत्या नहीं करनी है गौहत्या करने वाले को ये दंड है ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी हो गए। एक होता है पाप कार्य, तो है है, जो राजा के द्वारा दंड है पाप तो है ही उसके साथ साथ वो दंडनीय अपराध है पाप, पाप तो लगेगा कहने का तात्पर्य की वो जो प्रक्रिया कर रहा है उसका एक तो परिणाम है कि उसको पाप लगता है दूसरा है कि वो दंडनीय अपराध है राजा के द्वारा हर एक पाप दंडनीय अपराध नहीं होता है राजा के द्वारा पाप से तो उसी को हानि होगी जैसे झूठ झूठ दंड नहीं मिलेगा झूठ बोलना अभी किसी ने कुछ झूठ बोल दिया दंड नहीं होता है लेकिन उसको उसका पाप लगता है तो उसमें दंड मिलेगा ही लेकिन ऐसी चीजें होती है जो दंडनीय अपराध होते हैं जो शास्त्र में दिए ये ये करेगा तो ये दंड मिलेगा भी हाँ नहीं। जैसे आपने संध्या तो तो आप तो तो उसका दंड उसको खुद लेना है उसको प्रायश्चित कहते हैं और तो राजा के द्वारा दिए गए दंड को भी कभी प्रायश्चित कहा जाता है प्रायश्चित करने में लेकिन एक है राजा के द्वारा इनफोर्स होता है वो दंडनीय अपराध गिने जाते हैं और वो दंड केवल राजा ही देते हैं मुख्य रूप दंडनीय अपराध होते हैं उसमें ब्राह्मण खुद उठाता नहीं है हथिया सामान्य रूप से जमदअग्नि के पुत्र परशुराम के केस में अलग बात है बाकी नहीं उठाते हैं श्रीरंगम का एक वाक्य है कि मुगल लोग हमला करने आए थे रंगनाथ के ऊपर दस हजार ब्राह्मण थे वहाँ पे रह रहे थे तो उन्होंने रंगनाथ को बचाने के लिए समय मिल जाए कि रंगनाथ की डी को लेकर के चले जाएं इस प्रकार से बचाने के लिए पूरा घेर लिया और एक के बाद एक आकर के कुछ नहीं करते थे बस सामने खड़े रहते थे इन लोग की सेना के सामने सब मिल करके काट देते थे उनके सिर एक के बाद एक के बाद एक दस हजार ब्राह्मणों के सिर काटे हमला नहीं करने हमला करने के लिए तब तक वो लोग रंगनाथ को बचा के चले गए उन्होंने खुद हम खुद हथियार नहीं उठाया ब्राह्मण आप <laughs> तो उठा नहीं उठाने आपातकाल नहीं लगे लेकिन उन्होंने अपना जीवन दे दिया रंगनाथ को बचाने के ये हथियार उठा लेते फायदा नहीं तो के जीवन ये हथियार उठा लेते तो इतना ज्यादा तो होनी के जीवन दे दिया नहीं हथियार उठाने पे वो अपना स्वधर्म तोड़ दिए ना स्वधर्म नहीं, तोड़ना नहीं स्वधर्म स्वधर्म तोड़ दिया कि ऐसे ज्यादा ज्यादा कृपा हो गई ना और दूसरी केवल बात थी केवल जानने के हमने जो चर्चा की थी वो अपने से बड़े या जो वरिष्ठ है इधर वर्ण में है या तो उम्र में है उनके लिए हमने बात की थी, थी दोष नहीं देखने चाहिए जो हमसे वर्ण में छोटे हैं या तो उम्र में छोटे या हमारे साथ वाले हैं उनके तो दोष बताने चाहिए देख करके उच्च वर्ण के समान वर्ण के साथ वाले तो उनके दोष बताने चाहिए देख करके मित्र मित्र का संबंध है तो मित्र की तरह उनको भी बता सकते हैं नहीं तो उनके जो तो वरिष्ठ हैं उनको बता सकते हैं वर्ण एक, एक हो और मित्र उम्र के नहीं है बड़े उम्र के तो नहीं बताना चाहिए या तो कभी कभी यदि आवश्यकता पड़े तो उनके वरिष्ठ को बताना चाहिए उम्र में बड़े और वर्ण एक है वो किसको कहा जाएगा आपसे एक दिन बड़ा है तो उसको बड़ा कहा जाएगा हाँ बड़ा नहीं कहा, नहीं। कहा जाएगा बाहर कहा जाएगा लेकिन दस साल बड़ा की बात हो <laughs> सब कुछ वर्णित है शास्त्र में कोई कहीं से निकल नहीं सकता है। तो बड़ा अरे मैं तुमसे एक मिनट बड़ा हूँ तुम मुझे कैसे बता दिया तो फिर मित्र की व्याख्या वही हुई जो एक ही मिनट पे जन्म हुए वहीं मित्र है बाकी सब जी एस कनिष्ठ हैं ऐसा नहीं है। दस साल का जो उम्र का गेट है वहां तक मित्र का व्यवहार होता है आगा। आगा। फिर आ आगे अभी अर्जुन ने शरण ले ली भगवान की एक गुरु की तरह स्वीकार कर लिया अभी मित्र की बात नहीं क्या अंतर है मित्र और गुरु में व्यवहार में अगर मित्रा मित्रा में सुझाव पर अंतिम निर्णय स्वयं कर था। और जो और जो गुरु गुरु गुरु शिष्य का संबंध रहता उसमें नहीं नहीं प्रपश्यामि प्रमापुषण इंद्रिया अवाप्य भूमा वसपतम राज्यम तो अर्जुन बता रहे हैं कि ये जो मेरा शोक है जो मेरे इंद्रो को सुखा रहा है उसका कोई तोड़ मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसका कोई उपाय मैं देख नहीं पा रहा हूँ चाहे मुझे पूरी भूमि में पूरी भूमि का ऐसा राज्य मिल जाए जिसका कोई क्या बोलते हैं प्रतिद्वंद्वी नहीं है कोई भी कॉम्पिटिशन कोई दूसरा राजा नहीं है जो मेरे साथ लड़ने वाला है राज्य लेने के लिए बाद में ऐसा राज्य भी और मिल जाए और केवल भूमि का तो क्या सूरा नाम अभी जो देवताओं का जो राज्य है वो भी सब मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मेरे इस शोक का उपाय नहीं प्राप्त होगा यहाँ पे शब्द उपयोग किया असपत्नम असपत्नम मतलब बिना कोई प्रतिद्वंदी के ये शब्द आता है सपत्ना से पत्नी मतलब पत्नी सपत्न मतलब दूसरी पत्नी तीसरी पत्नी चौथी पत्नी मतलब साथ में सब अलग अलग पहले एक से ज्यादा विवाह होते थे तो एक से ज्यादा पत्नी होती है तो कभी वो आपस में लड़ते भी है कंपटीशन होती है आपस में तो सपत्ना मतलब विद कंपटीशन प्रकार और असपत्ना मतलब जिसमें कंपटीशन नहीं है ऐसा बिना अकेले को मिल जाए बिना दूसरा कोई है ही नहीं इसको लेने के लिए है बार, बार बार देते हैं तात्पर्य में तो है कि नहीं पता नहीं इसके लेक्चर्स में देते हैं सपत ना असपना इसलिए असपत्ना शब्द उपलब्ध किया है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 अनेक तर्क प्रस्तुत करता है किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा वह समझ गया था कि उसका तथा कथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर असंभव लग रहा था शैक्षिक ज्ञान विद्वत्ता उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो शत प्रतिशत कृष्णा भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में विज्ञान जो कृष्ण भावनामृत विज्ञान में दक्ष हो कृष्ण तत्व वेत्ता हो चाहे वो जिस किसी जाति का हो वही वास्तविक गुरु है किवा विप्र किसी शूद्र के नई कृष्ण तत्ववे से ही गुरु हो ही। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि संन्यासी यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है चैतन्य चरितमृत मध्य आठ अतः कृष्ण तत्ववे हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता वैदिक साहित्य में भी कहा गया है पद्म पुराण में षट कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र अवैष्णव गुरुर्न सियाद वैष्णव स्व पचो विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत ने दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति और आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यो की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भवन अमृत कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा तो श्रीमद भागवत के परामर्श को ग्रहण करते यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती इसलिए उसने कृष्ण भवन अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है एक झटके में समाप्त हो सकती है भगवदगीता इसकी पुष्टि करती है छीने पुण्य मर्त्यलोकम मिशंती जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है ऐसा अध पतन शोक का कारण बनता है अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी जिस तरह अर्जुन ने की अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कृष्ण भवन अमृत की विधि है तो अर्जुन कह रहे हैं कि देवताओं का भी यदि राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक समाप्त तो नहीं होगा तो इससे हम ये सीखते हैं कि हम भौतिक रूप से सुखी होने का कितना भी प्रयास क्यों नहीं कर लें? फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं अंत तो गत्वा हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा यदि सुखी होना है तो क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सभी प्रकार के दुख तो आते ही रहेंगे चाहे कितना भी हम प्रयास कर लें इंद्र को भी समस्या आती है तो सभी सुरों का राजा है सुरानाधिपत्य बात सभी देवताओं के राजा तो सभी देवताओं के राजा है इंद्र उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती है <स्थाँगा> और जब समय समाप्त हो जाता है उनका तो वे भी मर्त्य लोक में आते हैं अर्थात पृथ्वी लोक में पुनः पतन होता है यहाँ पे मनुष्य बन करके आगे कार्य करना पड़ता है और देवताओं के राज्य में भी जन्म लेने पर बहुत सारी समस्याएं उधर भी हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आश्रित है तो इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब तो उधर भी उसी के प्र, उसी प्रकार से बना रहता है और उसी प्रकार से हमको समस्याएं तो होती रहती है तो इसलिए ये समस्याओं का निवारण नहीं है कितना भी भौतिक सुख प्राप्त हो समस्या का निवारण नहीं है भौतिक सुख तो दुख का ही कारण होता है भगवान की शरण जब लेते हैं तो भौतिक शरीर से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है इसलिए फिर भौतिक सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। जब तक हमको भौतिक सुख से सुख लगता है तब तक तो हमको भौतिक दुख से दुख लगेगा ऐसा नहीं हो सकता है कि सब भौतिक दुख तो दूर हो जाए लेकिन भौतिक सुख तो भोगते रहेंगे लोग सोचते हैं भक्ति में आकर के मैं तो भक्ति कर रहा हूँ भाई मुझे दुख क्यों आ रहे हैं लेकिन जब सुख आते आते है तब ये प्रश्न करते हो मुझे सुख क्यों आ रहे है तब तो बढ़िया मजे से भोग लेते हो और फिर दुख आते तो ये प्रश्न करते हो तो जब तक भौतिक सुख सुख लगता है तब तक भौतिक दुख भी दुख लगेगा क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो साइड और भौतिक इसलिए गांठ बांध के रख लो जब तक भौतिक सुख भोगने की इच्छा है तब तक, तक भौतिक दुख सहन करने का बल भी रखना पड़ेगा दुख आएंगे ही आएंगे और दुख की मात्रा ज्यादा होती है सुख कितना भोगते उसके भौतिक सुख इतना तो भौतिक दुख इतना रजिस्टर हो गया आपका इतना तो आएगा कभी भी आएगा अभी नहीं तो बाद में कभी दो परसेंट भौतिक सुख लिया तो नाइन्टी एट परसेंट भौतिक दुख निश्चित है आएगा अभी नहीं तो बाद में और जब आएगा तब सहन करना पड़ेगा इसके जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है तो तो वो तो, तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो धीर व्यक्ति है तो बुद्धि से भी प्रयोग हो गया है सुख और सुख के लिए प्रयास नहीं करेगा भौतिक सुख को अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं करेगा न तेसु रमते बुधा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा भगवान की शरण लेगा ताकि सुख दुख दोनों से आसक्ति हट जाए भौतिक वस्तु से आसक्ति समाप्त हो जाए ताकि सुख आए तो सुख भी नहीं लगे दुख है तो दुख भी नहीं लगे सुख है उसमें भी संतुष्ट भौतिक दुख है उसमें भी संतुष्ट भगवान की सेवा हो रही है चाहे सुख आए चाहे दुख आए इसको बोलते हैं धीर व्यक्ति जैसे सुदामाभिप्रा सुदामा विप्र की स्थिति बहुत खराब थी भौतिक रूप से बहुत ही दरिद्र है, तो उसके कारण घर में खाने के भी लाले थे खा नहीं पाते थे तीन टाइम दो टाइम भी तो उनकी पत्नी इस भौतिक दुख से बहुत ही विचलित रहती थी बच्चे के लिए खाने के लिए भी नहीं है पत्नी के लिए भी नहीं है और ये अपने भजन में मस्त रहते थे उनको कोई दुख से विचलित नहीं होते थे पत्नी इतनी विचलित होती थी परेशान करती थी इनको। ठीक है वो तो फिर भी वो परेशानी से ही परेशान नहीं होता उनका तो भजन चलता था फिर पत्नी ने उनको भेजा कि आपके जो मित्र है भगवान श्री कृष्ण वो तो भगवान है उनके पास जाइए तो हमारी स्थिति कुछ ठीक कर देंगे वो आप जाइए उनसे ये मांगिए तो सुदामा विप्रा गए क्या क्यों गए सुदामा विपरा भगवान श्री कृष्ण के पास मांग मांगना भौतिक सुख मांगना तो उनका दर्शन सुधाऊ नहीं गए कि अरे अभी मैं जाके मांगूंगा मैं, मैं, मैं, मैंने कहा मांगा मेरी पत्नी मांग रही है <laughs> <laughs> कहते हैं मैं तो थोड़ी टीवी देखता हूँ लेकिन बच्चों के लिए चाहिए मैं थोड़ी मांगता हूँ मैं तो शुद्ध भक्त हूँ मेरी पत्नी मांग रही है ऐसा नहीं वो चाहते तो नहीं जाते इतने उनको क्या लगा कि ये बहने से भगवान का दर्शन करने को मिलेगा इसलिए गए और जब जाते हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए हमेशा तो इतने गरीब होने पर भी पत्नी ने जो भी कुछ था उसमें से थोड़े चावल बांध के दे दिए कहीं बाजू में जहाँ से आ, भी ले नहीं है तो भी ला करके दिए देखो कितना मतलब इतने गरीबी में है तो भी आप इनका कल्चर देखो इनका क्या बोलते हैं सभ्यता देखो कि धर्म पालन फिर भी कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो लेके जाना चाहिए चाहे बाजू में से ही क्यों नहीं लेना पड़े उधार पे।, उधार पे ही कुछ भी करके धर्म तो पालन होना चाहिए ऐसा नहीं कि अभी तो मतलब आजकल तो क्या ऐसा हो गया तो डाइवर्स दे देंगे पहले ही सीधा क्या कुछ काम का नहीं है पति ऐसा कुछ भी नहीं एकदम धर्म पालन कर जो भी सुख दुख दुखा रहे दोनों एन कर रहे हैं तो बांध के दिए और लेके गए गांव इतना और वहां जा करके वो तो भूल गए कुछ मांगना है <laughs> कुछ नहीं मांगे भगवान का दर्शन किए बातें किए अच्छे से दोनों भगवान का संग लिए भगवान को जो लाए थे वो चावल भी दिए और भगवान खा भी रहे हैं और उसके भी प्रसन्न भी हो रहे हैं और चले गए उन्होंने कुछ मांगा नहीं लेकिन भगवान समझ गए और उन्होंने दिया तो जब घर गए तो मेरा घर कहाँ है दिख नहीं जा रहा हूँ घर चला कहाँ गया हो सकता है भगवान के पास में गया तो भगवान ने एक छोटा सा जो आसक्ति थी वो भी हटा दी घर भी छीन लिया ऐसा लगा ठीक है तो ऐसे भजन करेंगे वो तो उसमें भी तैयार थे घर भी नहीं है पत्नी भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो भी भजन तो चलता रहेगा लेकिन फिर पता चला कि ये तो उनका घर महल बन गया तो तो तो, तो फिर भी उनका भजन ऐसे ही चलता रहा ऐसा नहीं कभी महल बन गया अभी तो मेरा काम पूरा हो गया अभी महल में बिजी हो जाओ फिर भी उनका भजन ऐसे ही चलता रहा जैसे जैसे बिना घर के उनका भजन चलना चल था ऐसे महल में उनका भजन को कोई चिंता नहीं है ये है धीर व्यक्ति ये क्यों भगवान के भजन नहीं मतते हैं आ सकते हैं भगवान की सेवा में इसलिए सुख आए तो भी भगवान की सेवा करते हैं और दुख आए तो दुख में भी भगवान की सेवा करते हैं वो दुख सहन करके भगवान की सेवा के लिए यदि बहुत दुख सहन करना पड़े तो वो दुख सहन करके करते हैं और यदि भगवान की सेवा के लिए बहुत सुख सहन करना पड़े तो सुख भी सहन कर और भी सहन करना पड़ता ले लेते हैं, सुख है जो, जो प्रभुपात है तो उनको पहले बहुत दुख सहन करना पड़ा भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत की कुछ हो नहीं रहा था और बाद में भगवान की सेवा में बहुत सुख प्राप्त हुआ इतने सारे शिष्य इतने सारे मंदिर इतनी सारी प्रॉपर्टी इतना सारा नाम मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हुआ और सूर्य प्रभुपात तो वहीं के वही प्रभुपात कुछ अंतर नहीं उनकी भगवान की सेवा ही चल रही है तो उसको बोलते हैं धीय तो हमको यह सीखना है भगवान की सामने जो भी सुख आए कि दुख आए वो करते रहना है। जैसा है उसी प्रकार समझ करके भगवान रक्षा करते हैं रक्षा विश्वास हमारे भक्ति की भगवान रक्षा करते हैं भगवान के आदेशों का जो पालन है वो चाहे सुख है चाहे दुख आए वो चालू रहना चाहिए भगवान की जिस प्रकार से इच्छा है इस प्रकार से कार्य होता रहता है हमको अपना शक्ति लगानी है भगवान ने जो बताया उस प्रकार से करना उसका जो परिणाम आता है वो भगवान की इच्छा है तो ये धीर व्यक्ति है बुद्धिमान तो व्यक्ति है और जो सुख और दुख ने से विचलित हो जाता है तो उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई वो अभी भौतिक सुख और दुख से आशक्त और जब तक तो भौतिक सुख से आसक्त रहेंगे तब तक तो भौतिक दुख दुख लगने ही वाले हैं ऐसे इसलिए भगवान की सेवा में दग्न हो जाना चाहिए समर्पित हो जाना चाहिए तो सुख है या दुख दोनों से विचलित नहीं होंगे कोई प्रश्न है इस विषय में अलग विषय में जब हम नाम लेते जब करते फे, तो फिर दो क्रियाएं तो होती है एक मुंह से एक कान से पर जो मन है वो कुछ और ही कहीं बात इसलिए वो लंबा काम है मन को धीरे धीरे जहां यथो य तो निश्चलती क्या है फिर मनस्ंचलम स्थिर तथो तथो नियम ये तद ठीक है आत्मनिय वशम नए न जहाँ जहाँ जाता है वापस लेके आओ वापस लेके आओ वापस लेके आओ ऐसे ले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सबसे पहले तो उच्च स्वर में जब नाम बोलते हैं दम लगा के तो मन कम से कम फिर भी ठीक रहता है एकदम धीरे धीरे धीरे धीरे करते हैं तो, तो आसानी से मन शक्ति पूरी लगाते हैं तो मन ज्यादा रहता है उसमें कंपेरेटिवली लेकिन जब हम शक्ति नहीं लगा रहे हैं तो तो मन बहुत ज्यादा भागता है वो तो बार बार बार बार अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास कौन थे न कोराग्य थे अभ्यास करना होगा बार बार वापस लेके आओ मतलब एक बार यदि कुछ सोचना चालू कर दिया तो फिर यही पता नहीं क्योंकि हम कमी नहीं पड़े वापस लाने का विचार ही नहीं है। इसलिए इसलिए एक नियम बना दो कि हर पंद्रह बीस महीने पे वापस लेके आना है किसी आदत लगा दो याद नहीं, माला माला तो तो नहीं एक माला समाप्त तो तो तो तो होगी तब तो पता चलेगा ना एक माला समाप्त हुई नहीं मैंने बहुत बार देखा जब मेरी आज माला रह जाती है तो मोती यहाँता है वो मोती फिर यहाँ आए अच्छा मैं क्या पीछे उल्टा घुमा रहा हूँ काउंटर ऊपर खींच सकता है नहीं नहीं वो जाता हूं। मतलब बोलते भी भी भी रहते सुन भी, सुनाई भी दे रहा है विचार कुछ है ऐसा भी नहीं विचार हर बार काउंटर भी नहीं खींच सकता है काउंटर भी नहीं खींच सकता मतलब पता नहीं रहता बीस मिनट से अरे यहाँ से इतना ही ये क्या हो गया तो काउंटर नहीं खींचका है तो फिर किसका ना नहीं है ये नहीं फिर इसलिए फिर जब ज्यादा ज़्यादा माला करनी पड़ेगी मन अपने आप बोलेगा कम कम तो तेरा माला हो कैसे भी काउंटर खींच सकता नहीं तो नहीं कमजोरी तो बोल रहा होता है सामान्य रूप से यदि काउंटर खींचे कम से कम इतना तो पता चल गया ना कि एक माला एक माला में क्या मैंने पांच बार वापस लेके आया मन नहीं आया तो नेक्स्ट माला के लिए पहले से थोड़ा ध्यान रहेगा ना तो ऐसा करके एक माला में पांच बार कम से कम मन को वापस खींच के आना है तो धीरे धीरे ऐसी कुछ आदत पड़ेगी तो कम भागेगा भागेगा तो सही उसी जगह कुछ ऐसा करे कि मतलब कुछ भगवान को तो वो भागेगा मन वो तो नहीं देखे।, जब, देखे जब जब कहानी नहीं लग रही तो आगने वाली है <स्थाँ> उससे मदद होती है तो कर सकते हैं इन कुछ समय चलेगा उसके बाद उधर से भी पागेगा तीन तो भागेगा तो लगी ना भगवान ऐसा भी लगाइए उससे लगाइए हरे कृष्ण महामंत्र भी देख सकते हैं भगवान को भी देख सकते हैं उससे लाभ मिलता है तो बार बार वापस लाइए ऐसा हो तो एक को बिठा दीजिए हर वो भी हर के बाद आपको वापस याद याद दिलाएगा। अपने अपने के के बाद, बाद आप भी अपने के बाद उसको दिलाओ। नहीं ये तो लंबा काम है मन को नियंत्रित करना और ये मैकेनिकली ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो जब नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तब अपने आप मन उसमें जाएगा उसको आप अलग नहीं कर सकते नाम से जब तक रुचि नहीं है तब तक वो अपनी रुचि की चीजों में ही भागेगा तब तक हमको मैकेनिकली करना पड़ेगा टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम ऐसा नहीं कि एक सौ मंत्र में रहेगा हमेशा प्रयास करने पड़ेंगे और ये प्रयासरत ध्यान पूर्वक नाम से धीरे धीरे धीरे शुद्ध नाम आता है वैसे तभी तो होता है अभी खेत में जा रहे। तो नहीं मतलब मन फिर वही नहीं नहीं रहता रहता है है? खेत में रहता नहीं। है। खेत खेत में में ही कार्य कर रहे अभी खेत में कार्य कर रहे और कुछ महामंत्र जा रहे हाँ तो कहा मन होता है मंत्र में खेत में नहीं जा है तो भी मन इधर उधर नहीं भागता तो कहा जाता है ऑलरेडी इधर उधर है ही ना खेत है आपको कार्य करना है तो कार्य में है कार्य मतलब अभी मृदंग बाजार है तो अभी मैं ऐसा नहीं कि खेती मुझे मन लगाना पड़ेगा वो अपने आप ही होगा तो वैसे ही कुछ काम है खेत तो अपने आप आग बंद करके भी हो जाएगी ठीक है तो महामंत्र गा रहे हो हाँ। तब मन कहाँ होता है तो उसमें मां मंत्र महामंत्र में ही होता है होता है। हाँ कुछ कुछ तुछ। तुछ। पर कभी कभी तुछ। तुछ। जब तुछ। मैं जितना जाता हूँ उससे तो बहुत अच्छा वो तो संगीत के साथ है। वो हो सकता है <laughs> अलग अलग मेलोडी हर बार अलग अलग एक दूसरे <laughs> उसमें रहता है मन मन को कहीं कही ना कहीं कुछ मिलना चाहिए थोड़ा अपना भी आनंद थोड़ा। तो वो है। इसलिए जब नाम में आनंद आने लगता है नहीं रियली में जो है, तो, वो जीप, है। नहीं तो भागता है उधर <laughs> से उसको कुछ भौतिक आनंद मिलना चाहिए तो रहेगा उधर इसलिए लोग बार, बार बार बदलते है ना ट्यून बदलते हैं एक ही ट्यून नहीं रखते मंगल आरती में सामान्य रूप से आप जाएंगे तो दो दो दो दो दो सात ट्यून बदलते है ना? लास्ट तक जाते हुए दो बार करते मंगला आरती में हरे कृष्ण महामंत्र शुरू होता है तो पहले तो ये हमारी जो ट्यून है वही दो एक के बाद एक ठीक है उसके बाद बीच वाली जो आती है वो उसके बाद हरे कृष्ण ऐसा कुछ होता है ना लंबा खींचते खिंच उस, उसके बाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा तो आठ तो हो गए यहाँ पे फिर लास्ट में प्रभुपाद की ट्यून <laughs> इतना बदलते हैं <laughs> रथ यात्रा में जाओ तो कितनी ट्यून्स बदलते हैं। क्योंकि मजा नहीं आता है जबकि लोगों के लिए तो प्रभुपाद की ट्यून वही सही है और उनके लिए तो हम रथ यात्रा निकाल रहे को लोग सुन पाए लेकिन क्यूँकि जो लोग हमेशा चल रहे हैं उनके लिए तो एक ही ट्यून हो गई ना तो उनको मजा नहीं आता इसलिए भी बदलते रहते हैं फिर बीच में कुछ ना कुछ डालेंगे प्रभुपाद और नित्यानंद और क्यों, क्यों मन को मजा नहीं आता है एक ही चीज में रजोगुण तो रजोगुण नहीं है तो फिर तो हाँ। तो वही कम तो करते हैं वही तो हम करते हैं। फिल्म की रथ यात्रा में देखो केवल प्रभुपाद की ट्यून चलती है पूरी रथ यात्रा पूरी। <laughs> पहली रथ यात्रा निकाली थी केवल प्रभुपाद की ट्यून पूरा रास्ता कौन बोले गोगल प्रूफ बोले कि महाराज बोले देखो केवल की ट्यूनिंग आई फिर भी सब लोग अंदर थे कीर्तन में तो तो बाहर के लो, बाहर के लोग के के लोगों लिए तो क्या अब जाओगे तो चार पांच मंत्र सुन पाएंगे उनके लिए तो बोरिंग नहीं होगा ना बोरिंग तो अंदर है उनके लिए होता है तो आगे निकल जाते अंदर है वो तो पूरा चार घंटा सुनते रहते है ना वही ट्यून जबकि बाहर जो है बाहर वाले तो वो लोग के पास से तो आप निकल गए पांच छह मंत्र सुन करके आप तो आगे निकल गए तो उनके लिए तो कहाँ बोरिंग हुआ तो सुबह दोपहर शाम चार घंटा अलग अलग समय की अलग अलग ट्यून है और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको तो चाहिए ना उनको वैरायटी चाहिए उनको देनी है फिर रथयात्रा में वेराइटी भगवान रथ यात्रा का मुख्य ध्येय है लोगों को सुनाना जिससे लोग लोगों की शुद्धि हो और वो लोग हरे कृष्णा महान तो सुने तो अलग अलग ट्यून वाली जो वस्तु है वो सुनना और उसको दोहराना याद रखना काफी कठिन होता है ये जो प्रभुपाद मंत्र है वो हर एक व्यक्ति आसानी से एक दो बार सुनकर कर याद रख लेता है और उसको गा भी सकता है तुरंत छोटा छोटा छोटा बच्चा भी ठीक है अभी जा। गीता है